बाल में कभी कह उठे गया हृदय का रोग वनवासी का भी हुआ पुन आज उद्योग राजकुमारों से कहा अब न वो भार देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार गुरु समेत तण उठा सारा विप्र समाज पूर्ण किया अभिषेक कारीत सहित सबका प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक तभी जोगिया वस्त्र में जोगिन एक बोली प्रभुपद पंकज भ्रमरी बन बन इस कारण भटकी थी अपनी आखों यह दिन देखे बस यही लालसी अटकी थी फिर सूर्य वंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी इन बातों के साथ ही एक और थी बात जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात सीता से नहीं प्रजा का दल साधु से सत लड़ना था इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था यदि उदी उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में पृथ्वी सागर में लय होती सूरज भी ठंडा पड़ जाता उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता शंकरवादी दल का विनाश बस एक शाप भर रखा था पर मेरे सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय के व्यथा हुए मैं हुए यहाँ के साम्राज्य यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई अब तक मौखिक बात थे भ्रम करने को चूर माँ पृथ्वी यदि स्वामित पुरुष न निरखा और तो तुम्हें अपने गर्भ में दोषीता को ठोर यह सुनते ही फट गया तक्षण वह भू भाग जगने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ मिट गया भेद दो, दो तन का पृथ्वी प्रवेश आरंभ हुआ जो शक्ति सहित सिंहासन काम प्रभु ने दंपति प्रेम के फिर दिखलाई शान दौड़े उस छबकी तरह छोड़ सभा का ध्यान बोले जाती हो काम तजरा घो का साथ यह कहकर उस मूर्ति पकड़ा दाया हाथ इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश जैसे सीता राम की गूंज उठी आकाश कर पुष्पांजलि दान वेद वेदभाट के रूप में कर उठे यह ज्ञान य्ञर्म पित्र प्राण पवित्र पूर्णवर्धिनी भक्ते भक्त अनुगाम वर्व जानकमल्लभाम सती नाम वै सदाचार यथा प्रदर्शित चंद्र प्रीत्या प्रदर्शिता चंद्रिका रामचंद्रस्कम्ल राम संपत्त विपत्ति तौच यथाई जानकिं पताक्रावल्लभाषण कुल नारीण जीवन शक्तिजीवीना सर्वेयरी सीता जान की राम वल्लभ जान की राम वल्लभ जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य मध्यप्याण मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान नए सास को ले लिया कर्मे शासन काज अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज रघुवर भ्राता वो सहित कर सर तटवास जग से एक प्रकार काले बैठे संन्यास जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है पर दुख जिसको देता है दुख पर सुख जिसको सुख देता है जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है वही सच्चा संयासी है उसका ही जीवन जीवन है इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है अवतार जगत ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है अब अंत समय सर पर चौथा आश्रम दिखलाया है नित्य आत्म अध्ययन था नित्य साधु सतसंग सन्यासी रघुनाथ का था अब रंग जो भी आता था वहां उनके दर्शन काज समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज इस भात बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया परमार्थ दिखा कर दुनिया को मानवी चरित चरितार्थ किया तब एक दिवस इच्छा कर ले साकेत धाम को जाने के नटनागर के पट को उतार रंग से हट जाने की द्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप तभी पधारा उस जगह अनूप आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराए लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए यह सुनते ही हट गए भरत शत्रुघन साध किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ जब तक मैं बात करूं मुन से तब तक तुम द्वारे ही रहना यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझे जाएगे पर क्या करिए इन मुर्वर के अड भी तो रखी जाएगी जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान तब तापस कहने लगा सुनिए दयानिधान धान मुनिवस्त्रों से यह धर्मराज देवकर रघुराज तुम्हारा है या जो कहिए ब्रह्मा जी काम आप पहुंचा यह दर दरकारा है साकेत गमन के प्रभुअर के मन में जो प्रगति इच्छा है उस इच्छा बल ने पहुंचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है बस उसी संदेशों का स्वरूप सम्मुख है क्या कहे विधाता से जाकर आज्ञा सुनने का इच्छुक है सुरविंद वहां पर गिनता है घड़िया दर्शन के पाने के कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की मुस्का कर प्रभु ने कहा यह सब व्यर्थ पूर्ण कर चुका कार्य व्यर्थी जब यह मनुष्य शरीर साकेत वासियों से कहना दो दिन में वहां पहुंचता हूँ सारा कम अपनी यात्रा काम इसी समय से रचता हूँ मुझसे भी पहले लक्ष्मण को क्या कहूँ तबीयत उचती है शेषावतार को इसलिए बस प्रथम यात्रा रखी है फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है विधि का विधान यही तो है जो आता है वह जाता है या जन्म नहीं हुआ मरण नहीं था, था कृत्य जो पूर्ण हुआ हो गया भूमिका का भार हरण राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ पूरे कहने भी नहीं पाए थे प्रभु भात वापिस आए द्वार से तक्षण लक्ष्मण भ्रत कहा चौक कर राम ने है यह क्या है दंग द्वार छोड़ कर किसलिए आज्ञा कर दी भंग मनुज अनुज बोल उठे हुआ यों यह अनुचित कार्य रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य